धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं क्योंकि अंकिंचन ऋषि होने श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग लोक में गए हैं धैर्यधारियों में उनके स्वभाव के मुसार होने वाली श्रद्धा तीन प्रकार की होती हैं सात्विक राजसी और तामसी उसे सुनिए सात्विक और श्रद्धालु पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं राजसी श्रद्धा � यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले पुरुष प्रेतों भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्याय और पाजित धन का सत्पात्र के लिए जोड़ान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रका� वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है, इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर उसके समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म है धर्म उन परिणित हो जाता है। यदि आत्मिय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों, तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पु मधुपान की धोके में मानो विशेष भक्षण करने वाला वह धर्मेंग्य अनुकूल नहीं है प्रतिकूल चलता है जो भरण पोषण करने हो गया व्यक्ति को कष्ट लेकर किसी मर्त्व व्यक्ति के लिए बहु विवसाद्ध है श्राद्ध करता है उसका क्या हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुखों का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्व साधन का अधिकार हो वह वस्तु सामान्य कहलाती है कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचिक कहते हैं धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है बंधक रखी हुई वस्तु को आधि कहते हैं दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है दान में मिली हुई वस्तु को दानधन कहते हैं जो � एक के यहां धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहां रख दिया हो उसे अनवाहित कहते हैं जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहां छोड़ दिया जाए वह धन निक्षित कहलाता है वर्षजों की होती हुई भी सब दूसरों को दे देना सर्वस्व दान कहा गया है विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्तिकाल में भी उपयुक्त नव प्रकार की वस्तुओं का दान ना करें जो प्रवृत्त नव वस्तुओं का दान करता है वह मूर्छित मानव प्रायश्चित का भागी होता है राजन ये दान के दो हितों बताए गए हैं अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो दान के अधिष्ठान छह हैं उन्हें बताता हूँ धर्म अर्थ काम लज्जा हर्ष और कहे जाते हैं सदा ही किसी प्रोजन की इच्छा ना रख कर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं मन में कोई प्रोजन रख कर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है स्त्री समागम सुरापान शिकार और जूय के प्रसंग में अनाधिकारि मनुष्य को प्रतिरूपक जो कुछ दिया जाता है वह कामदान कहलाता है भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके होने जो कुछ दिया जाता है वह लज्जादान माना गया है कोई कर, प्रिय कार्य देखकर अथवा उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं निंदा अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विनोश होकर जो कुछ दिया जाता उसे भैदान कहते हैं इस प्रकार दान के छह अधिस्थान बताए गए हैं अब उसके छह अंगों का वर्णन सुनिए दाता पतिग्रहिता शुद्धि धर्मनित्य वस्तु देश और काल ये दान के छह अंग मानी गए हैं दाता निरोग धर्मात्मा देने की इच्छा रखने वाला व्यसन रहित पवित्र तथा सदा आनंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए इन छह गुणों से दाता की प्रशंसा होती है सरलता से रहित श्रद्धाहीन दुष्ट आत्मा दुर्वेसनी झूठी प्रतिज्ञा बहुत सुने वाला दाता तम गुण और अधम माना गया है जिसके कुल विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो जो दयालु जितेंद्रिय तथा यौन दोष से मुक्त हो वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी कहा जाता है याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि ना रखना, ये सब सदुद्धान में शुद्ध माने गए हैं, जो धन किसी दूसरों को सताकर ना लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रत्न से उपार्जित किया गया हो, या थोड़ा हो, या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है, क जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्मनियुक्त दे कहते हैं। यदि दे वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो तो उसकी दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस उस पदार्थ का दान करने योग्य वही वही देश और काल श्रेष्ठ है। दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के छह अंग ब का वर्णन सुनो महात्माओं ने दान के दो परिणाम फल बतलाए हैं उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक ईलोक के लिए श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यही भोगा जाता है ये दो परिणाम बताए गए हैं अब द ध्रुव त्रिक काम में और नैमित्तिक इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को चार प्रकार का बतलाया है ऊँचा बनवाना बगीचे लगवाना तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोगों में आते हैं धन लगाना ध्रुव कहा गया है प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता उस नित्य दान को ही त्रिक कहते हैं Santan, Vijay, Aishwari Istri och Bal, Adik-Nivit-Tathak li jodan ki a jata Jodan-Ki-A-Jata-H Vyak-Kam-Ni-Key-Lata-H Niamitik-Dan Tien-Prakar-Ka-Bajt-Laya-Gya-H r sakran ti piksa sey d dan श्राद आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नियमितिक दान है तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नियमितिक दान है इस तरह दान के चार प्रकार बतलाए हैं अब उसके तीन भेदों का प्रतिपादन किया जाता किये हैं चार दान मध्यम है और शेष कनिष्ठ माने गए हैं यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं ग्रह मंदिर या महल विद्या भूमि वो कुप प्राण और स्वान इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है अन्य भगीचा वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन इन मध्य श्रेणी के द्रवों को देन यह मध्य दान माना गया है जूता छाता बर्तन दही मधु आसन दीपक काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तु के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है ये दान के तीन भेद मतलाये हैं अब दान नाश के तीन हितों को सुनो जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा की अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पच्चताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पच्चताप हो तो वह असुर दान है, जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धासी जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्ती ब्राह्मणों को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मणों को कोसा जाता है यह पेशाच दान माना गया है